आज पाँच जुलाई दो गुरुवार का दिन है और हरियांत्रिक आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है लोग ईश्वर प्रति विज्ञा पढ़ने के क्रम में अब तक ईश्वर प्रति विज्ञा के प्रथम अध्याय ज्ञानाधिकार उसके छः आनिक पढ़ चुके हैं और अब हमारे पास दो आनिकों का अध्ययन बाकी है ज्ञानाधिकार में आठ आनिक हैं इसके बाद क्रियाधिकार आएगा जिसमें चार आनिक हैं और उसके बाद आगमाधिकार में दो आने और तत्व संग्रहधिकार में फिर अंतिम रूप से एक हनिक है इस तरह से कुल पंद्रह हानिकों में ईश्वर प्रतिज्ञा बटी हुई है तो हमने जो पिछली बार छठा हानि पढ़ा था उसमें हमने पिछली बार 11 सूत्रों का अध्ययन पूर्ण किया था और अब हमारे सामने एक नया अध्याय है इस अध्याय का नाम है परमेश्वर का एक तत्व यानी जो ईश्वर है ईश्वर चेतना जिसके बारे में हम यहाँ सतत चर्चारत हैं और जानना चाहते हैं कि परमेश्वर का स्वरूप क्या है तो परमेश्वर की अवधारणा एकत्व से बनती है एकत्व का मतलब होता है जहां दो तीन दस बीस नहीं है और उसमें उसकी चेतना में भिन्नता नहीं है कुछ चीज़ें बड़ी विशिष्ट हैं और ये हमको हमारे जो लीक पर सोचते आते हैं हम उससे अलग हटके सोचने पर मजबूर कर देते जैसे वस्तुओं का अंतर संबंध कि कुछ वस्तुएँ हमको दिखाई देती हैं और कुछ वस्तुएं हम अनुमान लगा लेते हैं। जैसे आज आपको एक अंकुर दिखाई दिया तो आप अनुमान लगा लोगे कि अभी पिछले एक दो दिन पहले मैंने बीज डाला था उसी में से अंकुर आए हैं अगर बहुत सारे वस्तुएं दिख रही हैं जैसे गुलाब के फूल रखे हैं लाल गुलाब तो उनके रूप को निर्धारण करना और असत्य का त्याग करना ये भी तभी संभव है जब एकल गया था हो एक ही चेतना में ये दोनों चीज़ें एक साथ आती हैं जैसे लाल रंग आज आपके दिमाग में हो गुलाब का फूल दूसरे समय दिमाग में हो और दोनों में जो ज्ञाता अलग हो या एक ही चेतना न हो तो दोनों को आप एक साथ नहीं जोड़ सकते क्योंकि जैसे हमारे पास गुलाब के उदाहरण आती है तो हमको लगता है लाल भी हो सकता है पीला भी हो सकता है गुलाब भी हो सकता है और फूलों के अवधारणा होती पहले फूल भी हो सकता है गुलाब का चंपा का चमेली का और उनमें से हमने एक तय किया कि फूल है पत्ती नहीं है पत्थर नहीं है गुलाब का है और लाल है इस तरह हमारे निश्चयात्मक निर्णय जो बनते हैं वो हमारे पूर्व अनुभवों पर आधारित होते हैं। कि हमने बहुत तरह के फूल देखे हम गुलाब को पहचान लेंगे बहुत तरह के रंग देखे उसमें से लाल को पहचान लेंगे बहुत तरह की वस्तुएँ देखी उसमें से फूल को पहचान लेंगे कि ये फूल है इस तरह से हमारा स्मृति के द्वारा वर्तमान ज्ञान विकल्पों के द्वारा पुष्ट होता है विकल्प वो हैं जो एक साथ अपोजिशन की तरह खड़े हो जाते हैं जैसे ये लोटा है ये गिलास है ये लोहे का बना है चांदी का बना है पीतल का बना है ये पुराने समय का है कि आधुनिक समय का है ऐसी कई विकल्प हमारे सामने आते हैं जब कोई एक वस्तु को देखते हैं तो ढेर सारे विकल्प आते हैं जब दूर से अगर वो हमको स्पष्ट दिखती है तो और बहुत ज़्यादा विकल्प आते हैं दिमाग और विकल्प विपरीत होता है जैसे एक मोबाइल रखा है तो ये मेरा है या पराया है किसी और का फिर हम उसको गौर से देखते हैं और फिर एक निर्णय लेते हैं कि ये मेरा नहीं है और किसी का तो ये निर्णयात्मक बुद्धि जो आती है ये तभी आ सकती है जब मेरा और पराया पुराना और नया ये एक साथ हमारी चेतना में उपस्थित हो जैसे अगर दूर से देखी कि चाय रखी है, तो गर्म है कि ठंडी उसको पास जाके अब जब देखेंगे कि नहीं है तो अभी गर्म है लेकिन उसके पहले जब तक हमने नहीं देखा हमारी चेतना में गर्म भी थी और ठंडी भी थी तो दो में से एक चीज़ निकलेगी या तो गर्म निकलेगी या ठंडी निकलेगी तो हमारी चेतना में गर्म ठंडा लाल पीला फूल पत्थर अपना पराया नया पुराना ये जितने विपरीत जोड़े हैं एक साथ उपस्थित हो जाते अब अगर हम ये सोचें कि ये जो विपरीत चीज़ें जब एक साथ उपस्थित होती हैं तो एक दूसरे को ख़त्म क्यों नहीं कर देते जब अगर एक कप में ठंडी गर्म चाय डालेंगे ठंडी भी डालेंगे गर्म भी डालेंगे तो ना फिर वो ठंडी रह जाएगी ना गर्म हो जाएगी तो कुनकुनी हो जाएगी इस तरह से जब हम भिन्नता के ज्ञानों को एक साथ अपनी चेतना में महसूस करते हैं तो एक चीज़ बड़ी विशिष्ट है कि जब उसी चेतना में अपना भी है पराया भी है उसी चेतना में लाल भी है काला भी है उसी चेतना में ठंडा भी है गर्म भी है उसी चेतना में पुराना भी है नया भी है तो ये म्यूचुअली अपोजिंग कॉन्सेप्ट यानी कि जो आपस में विरोधी धारणाएं एक साथ हमारी चेतना में उपस्थित हो जाती तो हमारी चेतना में वो सब उपस्थित हो सकता है जो एक दूसरे का विरोधी है ठंडा गर्म अपना पराया लाल पीला नया पुराना जो विरोधी उदाहरण है तो ये चीज़ें आप अगर आप गहराई से सोचें तो अपोजिट चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती हैं संसार में है, जैसे एक संसार में देखें अपन सांसारिक उदाहरण उजाला अंधेरा एक साथ दिखेगा एक साथ रह नहीं सकता उजाला होते से अंधेरा गायब हो जाता है चीज़ को गर्म करते से ठंडा गायब हो जाता है कोई चीज़ें अपनी बनाते से उसमें से परायापन गायब हो जाता है तो चेतना में दोनों चीज़ें एक साथ आ जाती हैं और दोनों का अस्तित्व बना रहता है जब तक कि एक बुद्धि निर्णय नहीं ले लेती ऋषि कहते हैं कि ये अपना पराया ठंडा गरम, पुराना नया ये विपरीत धारणा है विलोम धारणा है लेकिन चेतना में इसलिए एक साथ उपस्थित रह सकती हैं क्योंकि दोनों का स्रोत वही चेतना दोनों का स्रोत एक ही चेतना उसी से ठंडा भी पैदा होता है उसी से गर्म भी पैदा होता है उसी से अपना भी पैदा होता है उसी से पराया भी पैदा होता है उसी से फूल भी पैदा होता है उसी से पत्थर भी पैदा होता है इस तरह एक ही चेतना अपने आप में विपरीत ध्रुवों को एक साथ संभाल सकते हैं जबकि संसार विपरीत चीज़ों को एक साथ नहीं संभाल सकते चेतना हम उन दोनों को संभाल सकते सांसारिक उजाला अंधेरा हम दोनों की कल्पना एक साथ कर सकते लेकिन इस टेबल पर अगर उजाला है तो अंधेरा नहीं रहेगा और जहाँ अंधेरा है वहाँ उजाला नहीं रहेगा दोनों एक साथ नहीं रह सकते इसलिए समस्त का स्रोत वो चेतना ही है ऋषि कहते हैं कि जो बाहर प्रकट होता है वो चेतना में पहले से वही बाहर प्रकट होता है। अगर एक डब्बे में से लड्डू निकलते हैं तो डब्बे में पहले से थे इसलिए लड्डू बाहर निकलते एक आदमी कविता लिखता है तो उसके भीतर वो कविता की रचना पहले होगी थी तभी वो बाहर निकले एक चित्रकार चित्र बनाता है तो चित्र की रचना उसके भीतर पहले हो जाती है उसके बाद वही वो चीज़ बाहर निकलती तो जो लड्डू हैं वही तो डब्बे में से बाहर निकलेंगे जो है ही नहीं वो कैसे निकलेंगे तो हम जो संसार को देख रहे हैं वो हमारी चेतना में पहले से है और शिव की चेतना में पूर्ण ब्रह्मांड पहले से है वही वो बाहर निकाल पाता व जो वस्तुएं हैं उनका जो अंतर संबंध है जो हम कहते हैं कि एक वस्तु है जैसे एक ताला है ये उसकी चाबी है दोनों का एक रिश्ता है कि ये ताला है इसकी चाबी है तो ये अंतर संबंध तभी संभव है जब दोनों चेतना से जुड़ा अन्यथा जड़ वस्तुएं आपस में कोई भी संबंध स्थापित नहीं कर सकते ये सैद्धांतिक बात है कि जड़ वस्तुएँ कोई भी संबंध आपस में स्थापित नहीं कर सकता। एक कुर्सी यहाँ रख दो इसको पड़ी रहेगी दूसरी कुर्सी से बातचीत नहीं करेगी उससे कोई संबंध नहीं बना पाएगी यहाँ तो ठीक है उसके वो अपने स्वयं के अस्तित्व के लिए भी चेतन पर निर्भर करते जब चेतन उसको अस्तित्व देता है तभी उसको अस्तित्व प्राप्त होता अन्यथा उसका अस्तित्व भी सिद्ध नहीं किया जा सकता आप जब उसका अस्तित्व तो तस्दीक करते हो एंडोर्स करते हो कंफर्म करते हो तब उसका अस्तित्व तो संसार में होता है। अंतरक्रियाएँ जो जड़ वस्तुओं के बीच में हमको दिखाई देती जैसे अपन ने उदाहरणा दिन ताला चाबी खा लिया ऐसे ढेर सारे अंतर क्रियाएँ आपको दिखाई देती वो समस्त तो अंतर क्रियाएँ या इंटरेक्शन्स एक ही चेतना में दोनों की उपस्थिति के कारण संभव होती यानी जो आपसे रिश्ता है किसी भी दो चीज़ों का वो चेतना से रिश्ते के द्वारा ही तय होता है जैसे एक संसारी संसारिक उदाहरण से बातें समझ में आती है हमको कि बोले हम ये हमारा चचरा भाई है तो उसके रिश्ते कि जब हम किसी को परिचय देते कि मेरा चचरा भाई है तो उस रिश्ते का आधार क्या है वो चाचा अगर वो चाचा नहीं होता तो चचरा भाई भी नहीं होता हमारा आपसे रिश्ता कहाँ से जुड़ा उस काका की वजह से जिसका रिश्ता मेरे से भी है जिसका रिश्ता इससे भी इसका वो पिता है मेरा वो काका इस तरह से एक कॉमन ओरिजिन के बगैर कोई आपसे रिश्ता नहीं हो सकता अगर ईट पर सीमेंट चिपक जाती है लोहा लोहे से जुड़ जाता है मकान आपस में ऐसा खड़ा रहता है तो इसके जितने घटक हैं जितने इंग्रेडिएंट्स हैं सबका आपसे रिश्ता सिर्फ इसलिए संभव है कि इनकी सबकी ओरिजिन, सबका स्रोत एक ही है और वो है वही सुप्रीम गॉड कॉन्शियसनेस या सार्वभौम ईश्वर चेतना सार्वभौम ईश्वर चेतना उन सबका स्रोत जो दिखाई देता है जो दिखाई नहीं देता है जो आज अस्तित्व में है जो कल अस्तित्व में आने वाला है जो अस्तित्व में कल था वो सबका स्रोत कॉमन है यानी चैतन्य इसलिए अंतर क्रियाएं तभी संभव है जब उनका रिश्ता चेतना से इसको ऋषि बहुत प्रखर रूप से कह गए हैं चैतन्यम आत्मा यानि जो कुछ है आत्मा का मतलब यहाँ पर है एग्जिस्टेंस अल्टीमेट ट्रुथ अंतिम सत्य किसी भी वस्तु का ले लो एक कंकर का ले लो चाहे शंकर जी की मूर्ति का ले लो चाहे आप किसी व्यक्ति का ले लो चाहे एक कीटाणु का ले लो अंतिम सत्य अल्टीमेट ट्रुथ किसी भी वस्तु का व्यक्ति का विचार का समय का चाहे अंतरिक्ष का अंतिम सत्य चैतन्य यही सूत्र का मतलब है जो शिव सूत्र के प्रथम अध्याय श्याम्भ हो पाएगा पहला सूत्र सिर्फ दो शब्द और गुरुदेव कहते हैं कि ये दो शब्द अपने आप में पूर्ण काश्मीर शिव अगर हमको ये दो शब्द समझ में आ गए चैतन्य मात्मा तो पूर्ण अध्यात्म समझ में आ गए जो कुछ है अस्तित्व में चाहे वो मेरा हो पराया हो अपना हो आज का हो पुराना हो नया हो अच्छा हो बुरा हो सब कुछ चैतन्य सिवा उसके कुछ भी नहीं है जो अस्तित्व में यही सनातन सत्य इटरनल ट्रूथ है सनातन सत्य एक ही है कि जो कुछ है वो ईश्वर है राम जी इसको सीधी भाषा में कहते थे कि जिते देखू तत्र तु जिधर देखू उधर भगवान तुझे दिखाई देता है क्यों? कि जब आपकी माया की दृष्टि बदल जाती है, उसमें इतनी तीक्ष्णता आ जाती है कि वो माया के पर्दे को भेद कर उसके पार देख सके। ये सब से संभव है प्रगाढ़ भक्ति से संभव है प्रबल प्रेम से संभव है ज्ञान से संभव है लेकिन ज्ञान और इन्फॉर्मेशन में फर्क ज्ञान और जानकारी में फ़र्क ज्ञान तो मिल गया हमको बात सुन ली हमने तो ज्ञानी तो हो ही है लेकिन हम इस बात पर टिक नहीं पाते हम थोड़ी सी देर में फिर संसार की दिशा में भटक जाए झगड़ना गुस्सा करना लड़ाई करना कहीं बुरा नहीं अगर हम इस जागरूकता के साथ लड़ाई करें कि मैं अपने आप से तो लड़ाई कर रहा हूँ इस जागरूकता से डांटूँ कि मैं अपने आप को तो डांट रहा इस जागरूकता से मारूँ कि मैं अपने आप को मार तो फिर वो डांटने में मारने में या उसकी टांग खींचने में मेरे को कोई पाप नहीं कि पूर्ण ज्ञान के साथ में जो कुछ करता हूं तभी तो योगी कहता है कि जो ज्ञान के साथ कर्म किया जाता है वो कर्म फल से मुक्त ज्ञानी को कोई कर्म फल नहीं होता क्यों कि ज्ञानी उसको बोलते हैं जो सतत इस सत्य के प्रति जागरूक होता है कि जी तो देखूँ ती तो तू तेरे से वह कोई नहीं है अब लड़ूंगा किससे तेरे से मैं भी तो तू ही हूँ और मेरे और तेरे में कोई फर्क नहीं है तो मैं अपने आप से ही तो लड़ाई कर रहा हूँ मैं अपने आप की तो टांग खींच मैं अपने आप का तो, तो हित कर रहा हूँ मैं अपने आप का अहित करना, मैं अपने आप से मोह कर रहा हूँ अपने आप से घृणा कर रहा हूँ इस जागरूकता के साथ योगी संसार के समस्त कार्य करते इसलिए कहते हैं कि वो लड़ाई भी करता है तो वो दिव्य होती है और यही दिव्यता कृष्ण ने अर्जुन को दी थी तुम लड़ो लेकिन लड़ाई दिव्यता से करो ज्ञान सिक्त लड़ाई लड़ाई नहीं होती वो कर्तव्य हो जाता जो ज्ञानसिक्त होगी लड़ाई तो कर्तव्य हो जाए और जो अज्ञानसिक्त होगी लड़ाई वो कर्मफल की जनक हो जाएगी उससे हमको कर्मफल मिल जाएंगे अगर हमने लड़ाई करी तो उसके फल की जिम्मेदारी हमारी है अगर हमने किसी का अहित करा किसी के पैसे खा गए किसी का दिल दुखा दिया तो उससे कर्मफल जो बनेगा उसके हम जिम्मेदार हैं लेकिन हम इस पूर्ण जागरूकता के साथ जब काम करते हैं कि हम अपने आप के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं हम अपने आप के साथ अंतर क्रिया कर रहे हैं तो फिर ये परमेश्वर का खेल हो जाता है और उस खेल में कोई कर्मफल कुछ नहीं है जैसे हम दो दोस्त मिलकर ताश खेल रहे हैं उसमें न हार का कोई मायना है न जीत का कोई मायना है क्योंकि हम अभिन्न हैं हम मित्रता में अभिन्न मान लेते हैं कि मेरा मित्र है तू जीता चाहे मैं जीते की बात मित्रता में अभिन्नता है तो ऐसी ही अभिन्नता जब हमारे पूर्ण संसार से हो तो वो मैत्री भाव के लाते संसार में पूर्ण मैत्री भाव जब हो तब हम लड़ाई तो करेंगे अगर चोर आया तो उसको पीटेंगे भी धक्का भी मारेंगे अगर कोई मित्र है तो उसका स्वागत भी करेंगे और जो संसार के कार्य के नियम हैं उन नियमों है के अनुसार हम अपने अपने कर्तव्य करेंगे लेकिन उनको कर्तव्यों को करते समय हमारे हृदय में घृणा प्रतिस्पर्धा ईर्षा स्वार्थ मोह ये आएंगे ही नहीं कैसे नहीं आएंगे कैसे आएंगे? अगर आप आपको खुद का चेहरा देख धोते हो तो क्या चेहरे पर एहसान करते हो तो ये तो मेरा ही चेहरा है मैं ही नहीं दूंगा तो कौन धोएगा इसमें कौन सा एहसान आपके हाथ गंदे होते हैं एक हाथ से धोते नहीं बंदे दोनों हाथ मिला के धोते हो तो क्या दोनों एक दूसरे के रेडी हो गए क्या क्यों नहीं हुए क्योंकि ये भी मैं हूँ ये भी मैं हूँ जब इस मैत्री भाव से संसार में हम व्यवहार करते हैं ये मैत्री भाव बोध की बात है अगर कोई आपके घर में डंडा लेके मारने आए तो आओ गले लग जाओ तुम तो मेरा मित्र हो ये मैत्री भाव नहीं है मैत्री भाव आप उसका सामना करो और इस सामने के साथ में हृदय में जागरूकता उस समय बनी रहे गुरुदेव कहते हैं कि जागरूकता दो क्षणों पर बड़ी मुश्किल होती है एक भयंकर कष्ट के समय और भयंकर सुख के समय अत्यधिक जब सुख हो तो जागरूकता कठिन है और जब अत्यधिक दुख हो तो जागरूकता कठिन हम सुख में भी बह जाते हैं दुख में भी बह जाते हैं सुख को अपना अधिकार समझ लेते हैं और दुख को अपना दुर्भाग्य समझ लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये जो कुछ हम भुगत रहे हैं ये हमारी फसल है हम चूंकि जो कुछ बोल चुके थे वो काट रहे हैं जब कोई दुख होता है हमको कोई परेशान करता है ये हमारे कर्मफल है और वो व्यक्ति जो परेशान कर रहा है वो कर्म फल का वाहक जैसे एक साइकिल पर बैठकर दुश्मन आया उस साइकिल की क्या गलती वो तो वो वाहन है जिसके द्वारा आफत घर पे आई है उस वाहन का तो कोई दोष नहीं है ऐसे उस व्यक्ति का भी कोई दोष नहीं है कि वो व्यक्ति आपके कर्मफल ले कर आया है आपने कुछ ऑर्डर दिया अमेजॉन पर वो डिलीवरी बॉय आया लेके आया अब जो ले के आया है उससे बढ़ने से क्या होगा हमको उसमें अपना चेहरा देखना चाहिए जब भी कोई विपरीत परिस्थिति ले कर आता है तो उस व्यक्ति में अपना चेहरा देखना चाहिए कि मैंने कुछ जो भी दुष्कर्म किए हैं उनके ये परिणाम ले कर आया है ये नहीं कि उसका दुष्कर्म का सामना नहीं करें ये भी नहीं कि अगर कोई मित्र आए तो स्वागत नहीं करें सब कुछ सांसारिक व्यवहार करते वक्त जागरूकता बनाए रखें ये शिव दर्शन का सबसे बड़ा सिद्धांत है और ये सबसे बड़ी सलाह है ऋषियों की कि आप अपने कार्य को अंजाम देते समय चाहे कोई सभी अच्छा हो बुरा हो तो उसमें बुरा अच्छा भी नहीं हो जाएगा सभी अच्छा अच्छा हो जाएगा उसमें तो बुरा कुछ भी नहीं और अच्छा भी नहीं रहेगा क्योंकि ये खेल है इसमें अच्छा क्या और बुरा क्या हम दो मित्र एक साथ पत्ते खेल रहे हैं मैं हार गया तुम हार के बात एक ही है उसमें अच्छा क्या बुरा क्या मैं हार गया तो भी अच्छा है उसको खुशी तो मिली मैं जीत गया तो अच्छा है ना मेरे को खुशी तो मिली क्योंकि खुशी तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कहीं ना कहीं तो टिकेगी उधर या इधर हम दोनों को छोड़ तो भाग ही नहीं सकते अगर तुमको मेरे को डंडा मारने में मजा आ तो ठीक तुम मजे तो ले लो तुम तो खुश हुए लेकिन मेरा अधिकार है मैं इसका सामना तो करूँगा ये जागरूकता ही सबसे बड़ा सिद्धांत और ये जागरूकता कब आएगी जब हम फंडामेंटल प्रिंसिपल को समझेंगे जो मौलिक इसके सिद्धांत हैं वो समझेंगे कि परमेश्वर ने वही बाहर निकाला जो उसके भीतर पहले से था जो डब्बे में था वही बाहर आया जो कविता उसने हृदय में पैदा करी वही उसने कागज़ पे लिखी जो चित्र उसके हृदय में उकेरा वही उसने कैनवास पर चित्रित कर दिया इस तरह से ये समस्त संसार परमेश्वर से अभिन्न है और परमेश्वर चेतन रूप है परमेश्वर का कोई शरीर नहीं है परमेश्वर का कोई रूप नहीं है हम कहते नहीं नहीं रूप तो होना चाहिए बिल्कुल है ये संसार परमेश्वर का रूप है ये संसार परमेश्वर का शरीर है समस्त ब्रह्मांड में जो कुछ दिखाई देता है अंतरिक्ष में परमेश्वर का शरीर है ये समय में परमेश्वर के श्वास पूरा ब्रह्मांड में जो कुछ दिखाई देता है वो परमेश्वर का रूप है इसलिए उस अरूप ने एक रूप का खेल खेला और उस रूप में समस्त रूपों के में वो स्वयं उपस्थित हुआ तो जितने प्रमाता हैं आप भी एक प्रमाता हैं मैं भी एक प्रमाता हूँ हर व्यक्ति हर जीव हर सीमित जीव एक प्रमाता है प्रमाता यानी मैं जो मैं की तरह अपने आप को जाने वो है प्रमाता और यह की तरह वो संसार को जाने वो है प्रमेय चाहे संसार में कुछ भी हो पूरा संसार उसके लिए प्रमेय है समय भी अंतरिक्ष भी पड़ोसी भी हो सामने बैठा जो व्यक्ति भी और जो कुछ भी उसको अपनी आंखों से दिखाई देता है वो प्रमेय है प्रमेय यानी ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड प्रमाता यानी सब्जेक्ट व्यक्ति इंडिविजुअल व्यक्ति याने मैं जिसको मैं कह सकता वो प्रमाता है और ये मैं ही शिव की आवाज मैं ही शिव का उद्घोष है जहां मैं कहता हूं शिव के सिवा कोई मैं नहीं बोल सकता और जहां शिव है वहां मैं तो समस्त रूपों में उस अकेले शिव ने अपने आप को प्रमेयों के रूप में और प्रमाताओं के रूप में ढाला और उन दोनों के अंतर संबंध के रूप में भी वो खुद ही रहा हम कहें मेरा चचेरा भाई है तो चाचा तो वही है ना हमारा शिव उसी उसी के कारण हम दोनों आमने सामने बैठे हैं एक दूसरे को देख रहे हैं हम कहेंगे मेरे पास बैठा है लेकिन ये और मैं के बीच में जोड़ क्या है वो शिव ही तो है जिसने हमको भी जन्म दिया आपको भी जन्म दिया और हम आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं अंतर क्रिया कर रहे हैं तो समस्त अंतरक्रियात्मक जो प्रक्रिया है वो इसलिए संभव हो पाती है कि हम हमारे दोनों के स्रोत एक ही आप भी शिव से आए हैं मैं भी शिव से आया हम एक ही परिवार के हैं इसलिए चचेरे कहलाते हैं क्योंकि हमारे एक एनसिस्टर थे हमारे दादाजी जिन्होंने हमारे चाचा को भी जन्म दिया हमारे पापा को भी जन्म दिया और इस तरह से हम उस दादाजी की वजह से जुड़े हुए हैं तो वो दादाजी और कोई नहीं वो दादाजी भी हमारे परशु हैं तो वही एक मात्र कॉमन फैक्टर है वही एक मात्र एक ऐसी चीज है जो सब में है और सबकी है और सबका अंतिम सत्य है हम कहें कि चचेरा भाई है तो भैया कैसे है अरे मेरे काका पिताजी थे ना वो उनके पिताजी वो इनके पिताजी के भी पिताजी थे ये हमारा रिश्ता तय हो गया तो अंतिम सत्य हमने आपका और मेरा दोनों का खोजा और तो दोनों वो बड़े पिताजी पे पहुंच गए इस तरह ये परम पिता है शिव परम पिता है जहाँ पर कि कोई भी खोज एक पत्थर की भी खोज ये कहाँ से आया वहीं पर पहुँच जाएगी उसी परम पिता एक व्यक्ति की खोज एक कुत्ते की खोज एक बिल्ली की खोज सूरज चंद्रमा अंतरिक्ष समय सबकी खोज अगर हम अनुसंधित करेंगे जिसको बोलते हैं रिट्रोग्रेट ट्रेसिंग पीछे पीछे जाके देखेंगे इसके पहले क्या उसके पहले क्या इसके पहले क्या, क्या कहाँ से आया कहाँ से आया तो हमको अंतिम रूप से उस चेतन्य पर पहुँचेंगे इसमें कोई दो मत नहीं कोई संशय नहीं ऋषि कहते हैं कि प्रतिबद्धता से ईश्वर को खोजो हम प्रतिबद्धता से नहीं खोज पाते हमारी खोज है तो बंसी पर अटक जाएगी काबा पर अटक जाएगी सूली पर अटक जाएगी त्रिशूल पर अटक जाएगी कहीं ना कहीं हमारी खोज रूपों में अटक जाती उसमें हमारी प्रतिबद्धता की कमी है हम अपनी कमी को झांक के देखें अगर हम एक रूप को अगर परमेश्वर सर्वसम्मत स्वीकार करते हैं कि सर्वोच्च परमेश्वर है तो बाकी कहाँ से आया अगर हम कहते हैं कि बस यही है सर्वसम्मत सम्म परमेश्वर और बाकी नहीं हैं तो हमने परमेश्वर को सीमित करने की कोशिश कर दी कि भैया तेरा राज्य ये है इस राज्य का मुख्यमंत्री तेरे को बना दिया तो फिर प्रधानमंत्री कौन है जितने देवी देवता हैं वो समस्त उसी शिव के या उसी चेतना के या उसी यूनिवर्सल गॉड कॉन्शियसनेस के ही प्रतिरूप हैं उसके ही प्रतिनिधि हैं न केवल देवी देवता बल्कि असुर भी उसी के प्रतिनिधि हैं क्योंकि असुर कहाँ से आए उनको जन्म किन्ने दिया शिव ने इसलिए शिव की बरात में शिव की बारात में खाली देवी देवता या बढ़िया नाचने वाले बढ़िया कपड़े पहनने वाले बेंड बाजे वाले नहीं उसमें भूत पिशाच डाकन भी हैं क्योंकि वो भी तो उनके ही बच्चे हैं वो कहाँ से आए इसमें जो नेगेटिविटी है वो संसार के जनक की जन्म की कहानी है कि जब हम कुछ पॉजिटिव क्रिएट करते हैं जब हम किसी से पैसे लेते हैं तो हम किसी के ऋणी हो जाते हैं और वो ऋण कहाँ जाएगा वही भूत पिशाच वही डाकन है वही है भूत और वही पिशाच जब हमने सुख कहीं से ऋण में लिया तो हम उस दुख को उसके अस्तित्व को नकार नहीं सकते सुख का अस्तित्व दुख के आधार पर है अगर सुख को हम स्वीकार करें और दुख को इनकार करें यह असंभव है क्योंकि सुख जिस आधार पर है खड़ा उस आधार को हटाते से वह सुख भी खत्म हो जाए हमारी चेतना में सुख और दुख एक साथ आ सकते हैं क्योंकि हमारी चेतना शिव है उसमें नेगेटिविटी पॉजिटिविटी ऋणात्मकता धनात्मकता दोनों एक साथ बिना आपस में लड़े रह सकती जहां शिवत्ता होती है जिस ऋषि में तो उसके एक तरफ शेर बैठता एक तरफ बकरी और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं क्यों क्योंकि दोनों का स्रोत एक है वहाँ पर वो ऋषि के पास सानिध्य में जान जाते हैं कि मैं भी ऋषि हूँ तुम भी ऋषि उसकी साधना की इतनी प्रबल प्रभाव उस वातावरण में होता है कि वहाँ पर शेर भी बिल्ली बन जाता है वहाँ पर वो शेर बकरी को खाता नहीं भर बकरी से प्यार करता है क्यों क्योंकि वो वहाँ जानता है कि मैं और तुम में कोई फर्क नहीं ये तब संभव है जब ज्ञान के दरवाजे हमारे खुल जाएं जिसको पुराने समय में प्रतीकात्मक रूप से तीसरा नेत्र कहा गया था थर्ड आई जो ज्ञान की आँख है जब ज्ञान की आंख खुलती है तो तांडव नृत्य होता है और जब तांडव नृत्य होता है तो प्रलय आ जाता है ये हमारे शिवशास्त्र में लिखा है लेकिन हम ये जो बातें हैं प्रतीक रूप से कही गई और वो प्रतीक इतने प्रबल हैं कि हजारों बरस बाद भी उनके मीनिंग उनके अंतर्निहित मतलब जरा भी नहीं बदल समय के साथ बहुत कुछ बदल लिया हम चिट्ठियाँ लिखते थे आप चिट्ठी नहीं लिखते हम टेलीग्राम करते थे आप टेलीग्राम नाम की चीज़ें नहीं होती लेकिन हजारों बरस पहले ऋषि जो लिख गए थे आज भी उतना ही सार्थक है वो ज्ञान आज भी उतना ही सार्थ है। उसकी सार्थक उसकी सार्थकता आज भी कम नहीं वो समस्त नेगेटिविटी को भी धारण करता है भूत पिशाचों को भी और समस्त देवी देवताओं को भी धारण करते क्योंकि उसकी जो स्थिति है कैसी है एक बैंकर की तरह है एक बैंकर की तरह वहां से वो सुख भी देता है उधार की तरह और कुछ जमा भी करता है आपके कर्म फल। वहाँ पर आप जो जमा करोगे वो ब्याज सहित मिलेगा ऋण जमा करोगे तो ब्याज सही दुख मिलेगा धन जमा करोगे तो ब्याज सहित सुख मिलेगा और किसी ने कहा कि अपन न तो आप उधार लेते हैं न कुछ जमा करते हैं भैया जो है उसमें रूखा सूखा खा के घर चला लेंगे वो कर्म फल से मुक्त हो जाए उसने ना तो कोई सुख के लिए जिद करी ना उसने दुख से भागने की कोशिश करी किस्मत में बच्चा नहीं है तो ना रहने दो ना बिना बच्चे के काम चला लेना उधार लेके फिर भरना तो पड़ेगा इसको बोलते हैं तितिक्षा जब कोई तितिक्षु होता है तो वो उधार लेना भी मंजूर नहीं करता और अपने रुपए उस बैंक में जमा कराना भी मंजूर नहीं करता उधार लूँगा ब्याज सहित देना पड़ेगा जमा कर दूँगा तो ब्याज सहित लेने के लिए मेरे को फिर धरती पर आना पड़ेगा ये सारा लफड़े ख़त्म बैंक का अकाउंट ही बंद कर दो अब बिना बैंक के अकाउंट के ना उधार मिलेगा ना कहीं पैसे ब्याज पर चलेंगे न पाप चलेगा न पुण्य चलेगा दोनों चीज़ों से अब हम परे हो गए उस समय अब जब उधार नहीं मिलेगा तो फटे हाल हो जाएंगे पुण्य जमा होगा तो शायद हमको अब और सुख नहीं मिलेगा लेकिन उसको उन दोनों चीज़ों से अब विरक्ति हो गई तब मेरे को न तो कभी कर्मफल इकट्ठे करना न कर्मफल भोगना है और मेरे को जो कुछ मिल रहा है इसमें शांत चित्त भोगना है तो क्यों भोगना है क्योंकि मैं जिद नहीं करूंगा, मेरी किस्मत में पुत्र नहीं है तो पुत्र मांग के वो एक उधार नहीं लूंगा मैं उधार का पुत्र मिलेगा अगर किस्मत में नहीं होती और फिर उस उधार के पुत्र को ब्याज सहित पता नहीं कब कहां देना पड़े अगले जन्म में जवान पुत्र को खोना पड़े पता नहीं क्या हो इन सब चीज़ों से इस लफड़ों से बचने के लिए तो बैंक का अकाउंट ही बंद कर वही है निर्वाण वही है मोक्ष जब हम अपने बैंक का अकाउंट बंद कर देते मेरे को अब पुण्य पाप के लफड़े में नहीं पड़ना ना एक पाप चाहिए ना पुण्य चाहिए पर्याप्त है अगर पुत्र नहीं है तो पुत्र की कामना भी नहीं है अगर धन नहीं है तो धन की कामना भी नहीं है मकान नहीं है तो मकान की कामना भी नहीं है जो है उसमें मैं अपना काम चला लूंगा इसी को सिख लोग बोलते हैं हुकुम रजाई चालना उनमें जो सुखमणि साहिब है और दुख भंजनी इसमें बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे श्लोक जो ये लोग रोज पढ़ते हैं सिख समुदाय के लोग उसमें एक शब्द बड़ा अच्छा आता है हुकुम रजाई चालना परमेश्वर की इच्छा में मेरी इच्छा वैसे ही चलूं जैसे तेरी इच्छा हुक्म रजाई यानी परमेश्वर की इच्छा में राजीबाजी चालना है संसार का व्यवहार करना परमेश्वर की इच्छा से उसकी राजीबाजी से संसार का व्यवहार करना क्योंकि जब हम अपनी इच्छा से संसार का व्यवहार करते हैं तो हम कर्म फल के जनक हो जाते हैं बैंक अकाउंट फिर खुल जाता है लेकिन जब हम कहेंगे हम हुकुम रजाई चलेंगे परमेश्वर की इच्छा से चलेंगे चल उसकी इच्छा है भूखे मरो तो मर जाओ पर कम से कम उधार तो मत लो उसकी इच्छा है ये सुख भोगो आने दो पर उस सुख में उसको भूलो मत वरना फिर हम कर्म फल के भागी बन जाएंगे क्योंकि तो उसको सुख को जैसे ही हम अपना अधिकार समझेंगे हम उस सुख के साथ बह जाएंगे इसलिए जागरूकता सबसे बड़ी बात है और ये चीज़ें हमको जागरूकता सिखाती हैं ये बताती हैं कि कैसे जागरूक रहा जाए मानसिक प्रतिपन्न समय के क्रम से मुक्त है लेकिन बातों को अपन कल अगले हफ्ते और डिस्कस करेंगे कि जब हमको कुछ भी चीज़ क्षण भर के लिए हमारे दिमाग में को देती है जैसे हम यहाँ बैठे हैं एकाएक कौन देगा अरे हाँ आज रजिस्टर रखा है उस साइन नहीं करें अरे हाँ वो मोबाइल मेरा घर छूट गया इस तरह से कई बातें हमारे दिमाग में कौंधती और जो बातें हमारे दिमाग में कौंधती हैं क्षण भर वो समय और अंतरिक्ष की सीमाओं से मुक्त हैं लेकिन तुरंत हमारा अनुभव उनको समय और अंतरिक्ष की सीमाओं में बांध देता है क्यों जैसे ही हमने कहा कि हमारा मोबाइल घर छूट गया तो हमें ध्यान आ जाएगा अरे कल भी छूट गया था अब मेरे को इसको जेब में ही रखना पड़ेगा अब हमारी संसार की कहानी शुरू प्रतिक्रियाएं जहां आती हैं जैसे हमने एक सुंदर फूल देखा तो झट तुलना करी अरे कल वाला फूल तो इससे बड़ा था ये तो बासी है शायद कल वाले बचा हुआ है हमने फिर इस पर अपनी प्रतिक्रियाएँ शुरू कर दी ये प्रतिक्रियाएँ हमको खींच के वापस संसार में ले आई प्रथम क्षण का जो अनुभव होता है वो सदा परमेश्वर का दर्शन होता आप एकाएक एक किसी व्यक्ति को देखो एकाएक एक मित्र को देखो एकाएक एक किसी विस्फोट को देखो एकाएक एक किसी अजनबी को देखो कोई आगंतुक को देखो किसी बगीचे को देखो किसी तीर्थ को देखो किसी नदी को देखो जब हम एकाएक एक किसी चीज़ का दर्शन करते हैं तो प्रथम क्षण परमेश्वर का दर्शन होता है क्योंकि वो मूल तो परमेश्वर ही है तो परमेश्वर का दर्शन क्यों नहीं होगा लेकिन अगले ही क्षण हमारा मन बीच में कूद पड़ता है जैसे ही मैंने आपको देखा मैं तो परमेश्वर के रूप में देखा पर अगले क्षण मन बीच में कूदेगा अरे नहीं नहीं ये तो रामलाल जी हैं वो परमेश्वर छिप गए रामलाल जी के पीछे अब वो रामलाल जी सामने खड़े हो गए जैसे हमने देखा कि अरे ये तो पोस्टमैन है और वो परमेश्वर छिप गए पोस्टमैन के पीछे इसलिए जो कुछ है परमेश्वर है लेकिन हमारे मन की प्रतिक्रियाएं उसको फिर संसारिक रंग में रख देते अगर हम निर्विचार होकर गुलाब के फूल को भी देखें तो समाधि लग जाएगी क्योंकि परमेश्वर के दर्शन होने लग जाएंगे हमारे हृदय में परमेश्वर का बोध हो जाएगा लेकिन उस फूल को देखते देखते न ये विचार आता है कि लाल है न पीला है न फूल है न ताज़ा है न बासी है वहाँ तो वो परमेश्वर है जो न कभी लाल होता है न पीला होता है न बड़ा होता है न छोटा होता है न बासी होता है परमेश्वर क्या होता है कुछ भी नहीं होता वो सदा ताज़ा है सदा नया है वो सनातन है जो सबसे पुराना से भी पुराना है इसलिए उसको जब हम फूल की तरह देखेंगे तो संसारिक फूल हो जाएगा लेकिन जब हम उस पर निर्विचार होकर देखेंगे तो वो परमेश्वर होगा जाए और हमको समाधि लग कि हमारे हृदय के अंदर परमेश्वर का बोध तुरंत प्रकट हो जाएगा तो आज अपनी बात को नहीं समाप्त करते हैं अगले हफ्ते इसी सप्तमाहानी को और विस्तार से पढ़ने का प्रयास करेंगे गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण सदगुरुदेव की जय सखी सरकार की जय करुणवतार की जय